और से से में तो का अर्थ है में है? यथार्थ का का या यथार्थ अच्छा और में ब्रह्म के रूप को जानने का स्वभाव जिन लोगों का है वे क्या कहलाएंगे तो ये, तो ये तो नहीं, नहीं ब्रह्म में ब्रह्मत्व धर्म रहेगा ब्रह्म में क्या धर्म रहेगा ब्रह्मत्व धर्म ब्रह्म। रहेगा उसका जो यथार्थ स्वरूप है ना जैसे वो ज्ञान रूप है क्या है, है? ऐसा वो ज्ञान रूप है आनंद रूप है जड़ से भिन्न है जैसा वेदांत जैसे ब्रह्म के स्वरूप का अनुरूपण करता है ना कि वो सत्य है सत्यम ज्ञान ब्रह्म को सत्य है सत्य का मतलब वो असत्य भिन्न है, है। असत के व्यावृत करने के लिए उसको क्या कहा है सत्य कहा है ज्ञान उसको क्यों कहा गया है जड़ से व्यावृति करने के लिए प्रकृति त्रिगुणात्मक ऐसी है और वो कैसा है चेतन है तो जड़ से भिन्न को चेतन या ज्ञान कहा जाता है घटा दी जड़ है आत्मा एक ज्ञान तो जड़ से बताने के लिए जड़ से करने के लिए ज्ञान परिचि है अनंत है से तो यथार्थ रूप जैसा वेदांत तो रहता है ना वैसा धर्म नहीं लेना अब देखो काट बैठिए ये हो गया वो मुखी लग गया पहले का ये लोग को एक बार देख लो असता भावाना विद्य थे असत का क्या अर्थ है अविद्यमान अविद्यमान पदार्थ का भाव नहीं होता है या अविद्यमान था पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता है या विद्यमान पदार्थ की विद्यमानता <laughs> नहीं होती है अविद्यमान पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता है विद्यमान कहूँ सीट उपनादी उनका भाव नहीं होता है कारण सही सीट उपनादी समझिए ना और क्या है सता अभावाना विद्य कि विद्यमान वस्तु का क्या आबाँ, हाँ, का? अभाव नहीं होता हाँ विद्यमान वस्तु का अभाव नहीं होता है सत कौन है आत्मा उसका अभाव नहीं होता है अभाव करके यहाँ पर क्या किया था अविद्यमान हाँ की रुक जाओ पहले ये हो जाने को जो बता रहे हैं कि सत का सत का क्या होता है अभाव नहीं होता है सतबुद्धि नहीं सत पदार्थ को बोला सत आत्मा तीनों कालों में रहने वाला जो पदार्थ क्या है सत्य बुद्धि तो एक वृत्ति है वृत्ति कभी रह सकती है क्यों नहीं भी रह सकती दोनों बातें हैं लेकिन जब सदबुद्धि का भी विचार नहीं होता है इसमें मतलब जब बुद्धि होगी कोई तो सद अवस्था नहीं होगी बुद्धि का विचार नहीं होता है मतलब जब भी बुद्धि होगी तो सत अवश्य होगी सर हमेशा बुद्धि होती रहेगी मतलब नहीं है जब होगी तो सतबुद्धि अवश्य जब कोई भी बुद्धि होगी तो सदबुद्धि अवश्य होगी उसमें ये मतलब है वहाँ तो सतबुद्धि और सत अलग है सदबुद्धि न होने से जब भी बुद्धि कोई होगी सदबुद्धि अवश्य होगी इसलिए सत्य अभाव नहीं कह सकते ये वहाँ तात्पर्य है तो सत्य आत्मा उसका अभाव नहीं होता है मतलब उसकी अविध्यता नहीं होती अभाविता तो भाव तो का हो जाएगा विद्यमानता अथवा अस्तित्व तो अभाव कर्ज अविद्यमानता अथवा अन अस्तित्व भी कह सकते हैं अस्तित्व अभाव आगे क्या है उभयो अपी दृष्ट अंतु तत्वदर्शी भी अन्यो व्यवस्थित अंतर दृष्टा तत्वदर्शियों के द्वारा इन दोनों का भी निर्णय जाना गया है तत्वदर्शियों के द्वारा इन दोनों का भी अंतर निर्णय इन दोनों का निर्णय जाना गया है किसका सर असर आत्मा और अनात्मा का है सद कौन है आपका आत्मा और असत कौन है अनात्मा की इस प्रकार तत्वदर्शियों के द्वारा सत और असत इन दोनों का निर्णय जाना गया है तत्त्वदर्शी बताया कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले ब्रह्म के यथार स्वरूप को जानने वाले अब देखना है यहाँ पर आश्रित तो की तू भी तत्व तत्वदर्शियों की दृष्टि का आश्रय लेकर के, तत्त के, ले के या तत्त्वदर्शियों के विचार का आश्रय लेकर के दृष्टिकर्थ है विचार या बुद्धि तू भी तत्वदर्शियों के विचार का आश्रय लेकर शोकम या मोहम इतवा शोक और मोह को छोड़ करके अच्छा किसी किसी पुस्तक में जैसा पाठ है वैसा मैं पढ़े पढ़े देता हूँ बाद में बताऊँगा कि शीत उष्णाधीन त्रिथिक्षस्व शी तोणादी को सहन करो इसमें इतना ही पाठ है इस पुस्तक में और इसमें ज़्यादा है गीता प्रेस वाली में तो उसको लगाए देते हैं इसमें पाठ ये कौन सा श्लोक है सोलह है हाँ हाँ इसमें शोकम उभम चातवा शीत उष्णाधीन त्रिथिक्षस्व त्रितक्षस्व इतना ही पाठ है इसमें शोक मोह को छोड़ करके शीत उष्णादी को सहन करो अब ज्यादा पाठ ज्यादा पाठ कैसे लगाएंगे देखो फिर तो ऐसा लगाइए कि तुम भी तत्वदर्शियों के विचार का आश्रय लेकर के शोक और मोह को छोड़ करके अब पंक्ति जैसे लगेगी वो देखना अयम विकार असत एव यह विकार असत ही है कौन सी तष्णादी है यह विकार असत ही है तथा मरीची जल की तरह मिठ्या ही प्रतीत होता है मरीची जल मतलब मरुभूमि में जो जल प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं मरीची जल मरीची जल कहते हैं, मरु मरीचिका कहते हैं या मृत कृष्णा कहते हैं? मृत कृष्णा कहते अयम निकारा असन है यह विकार असख है और मरीची जल की तरह मिठा ही प्रतीत होता है जैसे वहाँ जल होता नहीं प्रतीत होता है तो वैसे ये है नहीं विकार पर प्रतीत होते है प्रतीत होते हैं अच्छा ये हो गया है इस प्रकार का ऐसा समझ कर ऐसा कर, हाँ, मनस निश्चित ऐसा मन ऐसा मन में निश्चय करके ठीक है ऐसा मन में निश्चय करके कैसा कि ये विकार असठ ही है मरीची जल की तरह मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं ऐसा मन में निश्चय करके इति मनस निश्चित ऊपर आइये यत रूपाणी शीतोषणादी द्वंदा नियत तथा अनियत शीत उष्णी द्वंदों को सहन कर नियत और अनियत करीत आदि से क्या लेना सुख दुख इसमें नियत कौन है नियत है अनियत कौन है हाँ नियत तथा नियत अनियत रूपाणी नियत तथा अनियत रूप नियत तथा अनियत रूप का मतलब नियत और अनियत नियत तथा अनियत रूप शीत उष्णादी द्वंदों को सहन करो अन्य लग गया देखो फिर एक बार तू भी तत्व दर्शियों के विचार काश्रय लेकर शोकम चम होगा मित्वा शोक और मोह को छोड़कर यम विकार असत्य हो यह विकार असथ है और मरीची जल की तरह मिथ्या प्रतीत होता है इति मन निश्चित ऐसा मन में निश्चय करके नियता अनियत रूपाणी शीतोषणादी द्वंदा चिकित्सु नियत तथा अनियत शीत उष्णि द्वंदों को सहन कर लग गयी दुन्नानी के साथ बिकारा कन्मे होगा क्यों दुन्नानी भू विचनाथ थे ना और बिकारा क्या हे विश्वान थे इसलिए अंद हो सकता है हाँ समान विभक्ति वाले पदों का एक साथ करना पड़ता है बिकारा आया मसर ये सब तो समान थे ना तो इनका एक साथ अन्य होगा तो शीतोषणा दीन दीनि ये सभी भू विशन थे वो विश्ते साथ ये बहु वचना है अलग अलग अन्न किया गया समझ गएक्ति वाले पदों का एक साथ अन्वे नहीं करना अन्वय का क्रम भी मालूम होना चाहिए चले किम पुनः तत् वह क्या है पुनः वह क्या है यथ सर्वदा यद एव एक मिनट जो सर्व एव दो आया है ना देखता हूँ पुनः तथ पुनः हुआ क्या है जो सदा सद ही रहता है जो सदा सद ही रहता है एक मिनट जो ठीक है ठीक है ठीक है दोबारा लगाना पुनः तथ किम वह पुनः हुआ क्या है यत सत्यो जो सत्य है जो सच ही है और सर्वदा अस्थित और सर्वदा रहता ही है ऐसा समझ लेना जो सच ही है, है और सर्वदा रहता ही है जो सच ही है और सर्वदा हाँ ऐसा समझना जो सर्वदा रहता ही है वह क्या है वो सच ही है जो सर्वदा रहता ही है वह सच ही है दो बार ये आया इसमें भी इसमें देखता हूँ कितना बार किया है हम्म अच्छा अभी क्या औसनिका है ये हाँ ये पार्ट यह अच्छा लगता है इसमें दो बार नहीं किया इस पुस्तक का पार्ट अच्छा है ये ये बहुत बढ़िया पुस्तक है तो एक बार से अच्छा लगता है ये पुना हुआ क्या है जो सर्वदा सर रहता है एक बार में एक बार योग होने से ग्रंथ अच्छा लग जाता है अब दो बार में देखो फिर कोशिश करते हैं एक बार हो ना ये तो कैसे लगेगा पुनः पुनः हुआ क्या है यह सर्वदा सदय जो सर्वदा सद रहता है जो सर्वदा हाँ सद रहता है मतलब विद्यमान ही रहता है अब दो बार योग है तो देखो प्रयास की जो हुआ क्या है जो सद है और सर्वदा रहता ही है जो सद है और सर्वदा रहता है चलो कलास की पुस्तक में दो बार वो रखा है हाँ वो तो मंडलेश्वर के जमाने में प्रकाशित हुआ इनके समय प्रकाशित होगा तो पार्ट अच्छा हो सकता है वो तो बहुत बुद्धि हो गए थे ध्यान भी नहीं देखा थे दे आगे देखिए, अब इनका तो प्रकाशन में उतनी रुचि नहीं है इनकी रुचि अध्यापन में ज्यादा है पढ़ाने में इनका समर्पण है उनका, तो उनका, तो उनका तो प्रकाशन में भी था कैलाश में पहले कुछ प्रकाशन नहीं होता था उन्होंने सब शुरू किया उनका बहुत सामर्थ्य था इनका पढ़ने में ज्यादा है इनका ध्यान देखो पढ़ो इतना ही जाइए एक व्यक्ति कोई से को कहा सब हो गया है जल्दी पढ़ो विद्यति भावो और कारण्ड विद्य ना चतुष्ण प्रमाप्यम संभव तो जो सच ही है और तीनों कालों में रहता है ऐसा है कि नहीं सच है hmm. so, सत मतलब है मतलब कालों में या जो सच है और सदा रहता है सदा मतलब तीनों कालों में तो जो सत है और तीनों कालों में रहता है ऐसा अर्थ करना ठीक है क्या सुन्नमुक्ति होती है ना तो अर्थ ऐसा करना चाहिए जो सच ही है अर्थात सर्वदा रहता ही है जो सच ही है अर्थात आ, औ, और शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है क्योंकि जो सच ही है अर्थात सर्वदा रहता ही है एक बार बताया था ना यहाँ का अनुवाद अशुद्ध था कर्मणी कर्म प्रयोग याद है आपको इस वो अनुवाद गलत था याद दिलाई छुट्टी में पत्र लिखूंगा गीता प्रेस को ये वो गलत अनुवाद है उनका ये था न कर्मणी कर, वहाँ कर्म में कर्म और फल निवृत्त होने पर यह कहा था, था वो, वो अनुवाद गलत है और समझ नहीं सका तो कर्मणी क्या करूं कर्म प्रयोजन निवृत्त है ऐसा है कर्म और के क्या है कर्म का प्रयोजन निवृत्त होने पर गलत अनु छुट्टी में याद दिलाने तो गलत है ध्यान देना आगे इसको पढ़िए अविनाशी तूम तथम लगाइए अविनाशी तु तदि एन सर्विदम तथम एन इधम सर्वम तथम जिससे यह सब व्याप्त है तथम कर्थ व्याप्तम एन कर्थ जिससे इदम सर्वम तथम या सब व्याप्त है तत्व अविनाशी विद्धि तद विधि तद विदि है तत्व अविनाशी विद्धि उसे तो अविनाशी जानो उसे तो अविनाशी जानो किसे तो अविनाशी जानो जिससे सब कुछ व्याप्त है अच्छा अब इसको घटाइये अविनाशी अर्थ किया है न विनषकुम शीलम अस्थि अविनाशी ठीक है विनषकुम अस्ति अस्थि विनाशी और नीनाशी अविनाशी लग गया अस्ति अस्थि अविनाशी कि विनष्ट ना होना इसका स्वभाव है विनष्ट ना होना इसका इसलिए यह आत्मा अविनाशी कहलाता है तू लगाया है ना तो तू शब्द क्यों है तू शब्द असत पदार्थों से तू शब्द असत पदार्थ से व्यावृति करने के लिए है या तू शब्द असत पदार्थ से भेद ज्ञान कराने के लिए है तू शब्द असत पदार्थ से भेद बताने के लिए है मतलब जो कि असत से किससे भेद कराने के लिए है असत से भेद कराने के लिए है, के लिए है।, के लिए है कि असत को अविनाशी कह सकते हैं क्या जो तीनों कालों में नहीं रहता है उसे अविनाशी कह सकते हैं क्या तो असत से भेद बताने के लिए है असतो विशेषणार्था का ख्यार्थ असत से भेद बताने के लिए कौन से शब्द है हाँ तू शब्द कुछ भेद बताने के लिए या कुछ विलक्षणता बताने के लिए रहता है तू किन तू कैसे शब्द अब देखना तर विदि विजानी ही विद्धि का क्या अर्थ है तो किसे जाने उसे जानो किसे जानो तो किम मतलब किसे किसे जाने एन सर्वम इदम इदम से क्या लेना है जगत ततम का अर्थ व्याप्तम ततम का क्या अर्थ है अब इसको समझाते है जो एन था ना तो एन से लिया है सदाख्यन ब्रह्मणा इन से क्या लिया है की सद नाम वाले ब्रह्म से सद वाले या सत शब्द के वाच्य ब्रह्म से सद वाले ब्रह्म से साकाशम है ना साकारषम करते आकाशिन सहितम आकाश के सहित कौन जगत आकाश के सहित कौन जगत अभी आप ऐसा समझना पहले चार दृष्टान से देख लेना आकाशेन यू घटा देगा जिस प्रकार आकाश से घटा भी व्याप्त होते हैं घट पट दंड जहाँ जहाँ है वहाँ सब जगह क्या है यत्र धूमा यत तथ तत्र जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ क्या है तो, तो यथत्र घटा और तत्र तत्र आकाशम यथ घटा तथ तत्र जहाँ जहाँ घट है वहाँ जगह क्या है घट आदि आदि है पट दंड सब ले लेना तो व्यापक कौन हो गया और घटादी क्या हो गए इस पर जो अधिक स्थान में रहता है उसे क्या कहते हैं स्थान में रहता है उसे व्याप्त कहते हैं तो अब यहाँ पर आप ऐसा समझना जिस प्रकार आकाश से घटादी व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार सर नामक ब्रह्म से एन सदाख्यन ब्रह्मणा एन से क्या लेना है सदाख्यन ब्रह्मणा की सर नाम सर नाम वाले ब्रह्म से आकाशम इधम सर्वम जगत तथम तथम करके व्याप्तम कि आकाश के सहित यह संपूर्ण जगत व्याप्त है आकाश के सहित यह संपूर्ण जगत किस किससे व्याप्त है व्याप्त क्या हो गया कैसा आकाश के सहित हाँ मतलब जो दृश्य जगत है तो आकाश के सहित लेना आकाश को नहीं आकाश के सहित जगह आकाश के सहित जगत जहाँ जहाँ है तो जगह क्या है आकाश के सही जगत यत्र यत्र आकाश से यत्र जगत यत्र यत्र ब्रह्म में जहाँ पर आकाश के सही जगत है वहाँ क्या है? ब्रम्न ब्रम्न है तो कोई ऐसी जगह है जहाँ ब्रह्म न हो तो आकाश के सही जगत किसके व्याप्त है ब्रह्म से व्याप्त है है ना जगत किससे व्याप्त है ब्रह्म से व्याप्त है जहाँ जहाँ जगत है वहाँ सब जगह क्या है ब्रह्म है ये बताते हैं ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ब्रह्म न हो उनकी लगेज किम एम सर्वम इधम जगत ततम ततम कर है? लिया है सदाख्य ब्रह्मणा और जगत से कैसा लेना है साकाशम जगत साकाशम सर्वम जगत ठीक है इसको कैसे समझे तो ऐसा है ना कि सद जिस इनसे लेना है ना कि जिस ऐसा समझना सद नामक ब्रह्म से आकाश सहित या संपूर्ण जगत उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार आकाश से घटा व्याप्त होते हैं लग गया यदि पे लेके हैं तो ऐसा कह सकते हैं जिस प्रकार आकाश से घटारी व्याप्त होते हैं उसी प्रकार है, सर नाम वाले भ्रम से आकाश सही सम्पूर्ण जगत व्याप्त है हो गया हाँ ये विचार करना चाहिए सब जगह शुभ ब्रह्म से व्याप्त है अब ध्यान देना सुन की लगी ए निगम सरोम सठम जिससे या जिससे ये जिस सद नामक ब्रह्म के द्वारा या जिस सद नामक आकाश के सहित या संपूर्ण जगत व्याप्त है तत्व तो अविनाशी विदी उसे तो अविनाशी जानो उसे कैसे जानो अविनाशी अविनाशी किसे जानो हाँ ब्रह्म को ये जिसे लिया है ना जिससे व्याप्त है उसको अविनाशी जानो तो व्यापक तत्व तो कैसा है अविनाशी है यहाँ पर आगे देखना कशित अस् कशिर अस्य अभ्यस्य विनाशम कर तुम न रहती कश्य अव्य विनाशम कर तुम न रहती कोई इसे विकार रहित सत का अव्य विकार रहित कोई इसे विकार रहित सत का या कोई इस अव्य आत्मा का विनाशम कर तुम न रहती विनाश करने में समर्थ नहीं हो सकता है या विनाश नहीं कर सकता है कोई इस अव्यत्मा का विनाश नहीं कर सकता है समझो इसको यहाँ विनाशम का अर्थ किया है अदर्शनम अदर्शनम का अर्थ हो गया अभावम्म का अदर्शनमशनम का देखना का अर्थ समझाते हैं नैत अव्यम अव्य का क्या अर्थ है अवे अवे जैसा मैं पढ़ रहा हूँ उसका ध्यान जा रहा शब्दों पर नैत इथि अव्ययम जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा देखू नव्ययम इसका अर्थ है की नैत इति अव्यम और फिर इससे तस्ती में क्या बनेगा अवय से नाव वेती थी अव्यम और तस्टी में क्या होगा अवय से वेती का अर्थ नाव वेती नावे उपचयाप से ना याति है वेती अर्थ है उपचयाप सेना लगा देंगे ना नाव व्य का क्या हो गया उपचेप से ना याति उसका अर्थ है घटना बढ़ता नहीं है उपचय का अर्थ होता है बढ़ना अवचय का क्या अर्थ होता है घटना घटना बढ़ना समझते है जो कम नहीं घटता बढ़ता नहीं है मतलब ना कम ज्यादा नहीं होता है जो घटना और अक्षय को प्राप्त नहीं होता है अर्थात घटता बढ़ता नहीं है उसे क्या कहते हैं अव्य घटना बढ़ना क्या है विकार है मतलब जो विकार को प्राप्त नहीं होता है वो क्या है अव्य विकार दो प्रकार का बताए बढ़ना एक क्या है घटना बढ़ना मतलब खूब बड़ा हो जाना और घटना मतलब और कम हो जाना छोटा हो जाना ऐसा जो विकार कोई विकार है घटना बढ़ना आगे देखेंगे तो ये बिना समेत आगे लगाइए तो ये अब इसको समझा रहे हैं ये अभी किसको अवे को नदाख्यम ब्रह्म स्वेणे वे विचरती निर्वयोत्वात दे देहादिवत एतर सदाख्यम ब्रह्म उवेति रूपण निकर वेति करते विचरती वेति का क्या है विचरित क्यों ब्रह्म को अव्य कहा गया है ना अव्य का क्या अर्थ है दे दे दे दे दे। तो वेटी करते यहाँ पर वे विचरतर का प्रसंगानुसार अर्थ है विक्रियते क्या है यहाँ पर विक्रियते यह सदनामक ब्रह्म अपने रूप से वेटी कर वे उसका विक्रियते यह सद नामक ब्रह्म अपने रूप से विकार को प्राप्त नहीं करता है अपने रूप से विकार को प्राप्त इसे देह अपने रूप से विकार को प्राप्त करता है देह पहले वो बच्चे इतने बड़े होते हैं ऐसे विकार होते चले जाते और मोटे हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे और जो वार्धक का आएगा तब अक्षे होने लगेगा शरीर का है? पहले उससे होता है फिर क्या होता है अक्षे पिछले होने लगेंगे धाती में शरीर सूख जाएंगी हड्डी हो जाएगी तो ये क्या है देह में क्या दे का क्या होता है बिकार क्यों बिकार होता है क्योंकि देह कैसा है सावय है देह कैसा है हाँ तो, तो आत्मा का विकार हो सकता है क्योंकि आत्मा तो ऐसा है हाँ होता है भाग ये है ना ये तो भाग है ना ये ये पंक्ति लगाना ऐसा लगाना कि जैसे ऐसा दे आदिवाद है ना जब लगाइए या सदनामत ब्रह्म ब्रह्मे अपने या सदनामत ब्रह्म ब्रह्मे निर्वयो होने के कारण अपने रूप से विकार को प्राप्त नहीं करता है ऐसे तो लगाइए जिस प्रकार सावयो होने के कारण आदि विकार को प्राप्त करते हैं आदि से वृक्ष वगैरह ले लेना जिस प्रकार सावयो होने के दे ऐसी मनुष्य दे आदि से वृक्ष ले लेना जिस प्रकार हां सावयो को जोड़ना पड़ेगा सावय कि जिस प्रकार सावयो होने के कारण दे आदि अपने रूप से विकार को प्राप्त होते हैं देह का अपना रूप वैसा ही हमेशा बना रहता है की जिस प्रकार सावय होने के कारण दे आदि विकार को प्राप्त होते जिस प्रकार सावयो होने के कारण आदि विकार को प्राप्त होते हैं उस प्रकार निर्वयो होने के कारण या सदनामक ब्रह्म विकार को प्राप्त नहीं होता है क्यों विकार को तो प्राप्त तो नहीं होता है ब्रह्म? विकार किसमें होगा घटना बढ़ना अवयव में ही होगा सावय पदार्थ नहीं होगा अवयव के कारण होगा जिसका कोई अवयवी नहीं क्या घटेगा क्या बटेगा है ना तो आत्मा में घटना बढ़ना जैसा कोई विकार नहीं है तो अवय का प्यार्थ हो गया विकार नहीं उसमें कोई विकार नहीं घटना बढ़ना हो अच्छा ये लग गया अर्थ हो गया उपचय था ना ने था ना ऊपर वेटी का अर्थ है नव वेटी का अर्थ है उपचार कहाँ बोला नहीं वो ये ऐसा है ना श्लोक में अवयस्त लिखा है ना गीता में तो नय की श्लोक में जो आया है वही दिया है ना अश अव्य इस विकार रहित आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता है कोई विकार रहित इस आत्मा का विनाश नहीं कर सकता है तो अपने रूप से विकार तो नहीं होता है ठीक है एक तो होता है रूप से विकार और एक विकार ऐसा होता है कि रूप वही बना रहे जैसे ध्यान देना अच्छा ये आगे बताया है पर यही आप ऐसा समझ लेना जैसे ये शरीर को जला कर रख कर दो एक विकार हो गया ना शरीर का हैं? विकारी तो हो गया और तो दूसरा विकार शरीर बना रहे और उसमें घाव हो जाए थोड़े हो जाए मोटा पतला हो जाए ये भी क्या हो गया दो भी तरह के विकार होते हैं ना फिर आगे आगे आने वाला है ये विकार है तो यहाँ पर क्या विकार ऐसा समझना कि जैसे एक विकार तो हो गया ना कि अपने रूप से विकार नहीं होता है किसका आत्मा का और दूसरा ये बताते हैं जैसे कि देवदत्त है तो धन की हानि होने से वो अपनी हानि मानता है ना देवदत्त धन की हानि से क्या है अपनी हानि या देवदत्त धन की हानि से अपने में धन की हानि से दुखी हो जाता है तो दुख होना क्या एक विकार है जैसे देवदत्त धन की हानि से दुखी हो जाता है तो फिर दुख क्या है विकार तो जैसे देवदत्त धन की हानि से विकार को प्राप्त करता है इस प्रकार भी आत्मा में कोई तो विकार हो सकता है नहीं, नहीं। जैसे देवदत्त का धन है और वो चला गया <laughs> तो देवदत्त में विकार आ गया ऐसी आत्मा की कोई वस्तु है क्या नहीं, नहीं। इसी आत्मा का संबंधी तो कोई नहीं है जो संबंधी है वो सब शरीर के कारण है जो कुछ भी लगता है ये हमारा अपना है ये सब किसके कारण लग रहा है ना नहीं तो ये शरीर ना हो तो ना कोई अपना है ना कोई पराया है कुछ नहीं है तो वही लगाना यहाँ पर ये पंक्ति जैसी मैं बोल रहा हूँ वैसा लगाना आत्मियन अपी आत्मिया आत्मीया भाव ऐसा से करेंगे अब ऐसा की आत्मियन का संबंधी पदार्थ के कारण क्या संबंधी संबंधी के कारण ऐसा लिखना संबंधी के कारण भी या अपने संबंधी क्या लिखा आपने? है आपने संबंधी के कारण भी ये नपी कि विकार नहीं होता है संबंधी के कारण भी विकार नहीं होता है नहीं क्या लिखा आपने थोड़ा बता ना तो नहीं इसको थोड़ा सुधारो संबंधी के विकार के कारण भी क्या लिखा संबंधी के विकार के कारण भी आत्मा का विकार नहीं होता है ऐसा सुधारो थोड़ा एक कॉपी में पहले लिखो फिर पुस्तक में क्या आपने संबंधी के विकार के कारण भी आत्मा का विकार तो ये किसका अर्थ हुआ आत्मियन अपीना का संबंधी के विकार के कारण भी आत्मा का विकार नहीं होता है क्योंकि क्योंकि आत्मा के संबंधी का अभाव है क्यूँकी आत्मा के संबंधी का आत्मा के संबंधी का अभाव है जिसका कोई संबंधी हो तो संबंधी के विकार के कारण उसमें विकार हो जाएगा और जिसका कोई संबंधी ही नहीं है तो संबंधी के विकार के कारण उसमें विकार होगा धमकी लग रही है आत्मीयन नफीना का क्या अर्थ है इस संबंधी के विकार के कारण भी आत्मा का विकार नहीं होता और आत्मिया आत्मीय है क्योंकि आत्मा के संबंधी का अभाव है या क्योंकि आत्मा को कोई संबंधी नहीं।, नहीं है लगभग क्योंकि समझाते है यथा जैसे देव दत्त धन की हानि ऐसी विकार वाला होता है जैसे देवदत्त धन की हानि से विकार वाला होता है देवदत्त का संबंधी क्या है धन देवदत्त का संबंधी क्या है और संबंधी है धन और संबंधी का विकार क्या हुआ हानि है क्या संबंधी का विकार हुआ तो संबंधी के विकार से किस पे विकार आ गया देवदत्त में तो जैसे देवदत्त धन की हानि से संबंध देवदत्त का संबंधी धन और धन का विकार क्या हुआ हानि जैसे देवदत्त धन की हानि से विकार वाला होता है एवं एवं ब्रह्म तू ना वेती इस प्रकार कि किंतु इस प्रकार ब्रह्म विकार को प्राप्त नहीं करता है किंतु इस प्रकार ब्रह्म को विकार विकार ब्रह्म को प्राप्त एक मिनट ठीक है ठीक है अच्छा कुछ शब्द सब... किंतु ब्रह्म इस प्रकार विकार को प्राप्त क्यों नहीं प्राप्त करता है क्योंकि इसका कोई संबंध भी नहीं है इसको फिर ऐसा लगाइए सुविधा के लिए यथाक पहले करना या ऐसे समझो पहले जो बताया गया है कि क्या जिस स्वरूप से विकार को प्राप्त नहीं करता है और दूसरा क्या है कि संबंधी के विकार से विकार को प्राप्त नहीं करता है पहले जो स्वरूप का विकार हो दूसरा संबंधी के विकार से विकार हाँ ये ऐसा लगाना इस पंक्ति को जैसे देवदत्त धन की हानि से विकार को प्राप्त करता है एवं तू ब्रह्म में इस प्रकार ब्रह्म में आत्मीय देखो थोड़ा दोनों को मेल करिए इतना लगता है यथा देवदत्ता धन अन्य इतना लगा तू एवं आत्मीय अप्रम इसी प्रकार अपने संबंधी के विकार से ब्रह्म विकार को प्राप्त नहीं करता है क्या बताया मैंने एवं ब्रह्म आत्मीय नफी न्यू एवं ब्रह्म आत्मीय नफी एवं ब्रह्म आत्मीय नफी क्या बताया एवं अपि ब्रह्म अप्रह्म हाँ इस प्रकार अपने संबंधी के विकार से ब्रह्म का विकार ब्रह्म और आत्मा एक ही है यदि मैंने पहले आत्मा शब्द लिखाया है ना तो वो ब्रह्म ही और आत्मा एक ही है इस प्रकार अपने संबंधी के विकार से किंतु इस प्रकार अपने संबंधी के विकार से आत्मा का विकार नहीं होता है ब्रह्म का विकार नहीं होता है क्योंकि क्या शब्द है की आत्मीया ब्रह्म के संबंधी का आत्मा ब्रह्म एक है गया एवं आत्मीय नपि ब्रह्मना वेति आत्मिया भावात ये ठीक है ठीक है हाँ अब ध्यान देना अतः इसलिए तो उसका तो कोई विकार होता ही नहीं है हैं उपचे अपचे कुछ नहीं होता है कोई अवयवी नहीं है तो फिर कोई आत्मा को मार सकता है किसको मारेंगे जिसका कोई अवयो होगा पुस्तक तो को मार दो इसे दो करो अवय है ना हाथ को तोड़ सकते अवयव है ना सिर को तोड़ सकते जो आत्मा को कर सकते हो कुछ दुर्घ हो जाएंगे तो क्या डरना आप दे हैं कि देखिए आप आत्मा है डर <laughs> गया ये जो जो दे है जो दे होगा वो डरेगा और जब नहीं तो डर क्या भाई आप हाथ को तोड़ सकते हैं देह को तोड़ सकते हैं हमको तो तोड़ नहीं सकते है हम को दे हमको तोड़ नहीं सकते मार नहीं सकते ऐसा निश्चय होना चाहिए तभी सुख तभी अच्छा रहता है हमें ध्यान देना लग अतः अवय से क्या तो है ब्रह्मणा इसलिए विकार रहित ब्रह्म का विनाशा न कशित कर तुमती है गया इसलिए विकार रही ब्रह्म का कोई विनाश नहीं कर सकता है विनाश भी तो एक विकार ही है ना अगर विकार रहित तो का क्या विकार होगा विनाश कोई नहीं कर सकता है लब्या न कशित इसको बताते हैं न कशित आत्मान तुम सकनोती कि कोई आत्मा का विनाश कश्चित आत्मा नितुम न सकनोती कोई आत्मा का विकार नहीं कर सकता है ईश्वर आपकी अर्थ है की समर्था भी ऐसा कर लेना कश्चित ईश्वर भी की कोई समर्थ भी आत्मा का विनाश नहीं कर सकता है अन्य क्या करेंगे कश्चित ईश्वरा भी आत्मानव विनाशु न सकनोती कोई समर्थ भी आत्मा का विनाश नहीं कर सकता है अब इसमें बताते है ईश्वर भी अपने का विनाश नहीं कर पाएगा है ना यहाँ पर समर्था ही, तो ही कर क्योंकि? क्योंकि आत्मा ब्रह्म है आत्मा क्या है ब्रह्म है अच्छा और ये जो है ना अपना विनाश क्यों नहीं कर सकता है क्योंकि विनाश एक क्रिया है ना विनाश एक क्या है विनाश करना मतलब देखिए क्रिया है ना विनाश कर देखिए क्रिया हो तो गई जो किसी को हनना अनुकूल क्रिया को क्या कहेंगे विनाश क्योंकि आत्मा ब्रह्म है क्या स्वात्मनी क्रिया विरोधात और अपने में क्रिया का होने और अपने में क्रिया होने में विरोध है क्या कहेंगे अपने में क्रिया का विरोध है अपने अपने में करेंगे। कहीं अपने में कर सकते इसे कर रहे हैं तो ये क्रिया इससे हो रही है ना और भिन्न में हो रही है ना इसके द्वारा इसी में क्रिया हो सकती है अंगुली के अग्रभाग से अग्रभाग में क्रिया होगी तो वही मतलब हुआ कि अपने में अपने में क्रिया क्या? तो अपने में क्रिया का विरोध है अपने में क्रिया क्रिया कहीं होगी दूसरे में होगी ऐसे करें तो भिन्न में हुई ना तो उंगली का अगर है ना इसके द्वारा इसी में क्रिया हो सकती है तो वही मतलब है। तो फिर क्या है कि आत्मा, है और अपने में क्रिया का विरोध है एक तो ऐसे बताया मैंने अपने में क्रिया नहीं हो सकती दूसरा ऐसा भी मान सकते है क्या निर्वयो आत्मा में या तो विभु आत्मा में क्रिया का विरोध है विभू आत्मा में क्रिया का विरोध है या निर्वयो आत्मा में क्रिया का विरोध है इस तरह लगा सकते हैं सब अपनी निर्वयो आत्मा में निर्वयो में कोई क्रिया नहीं होगी या विभू में कोई क्रिया नहीं होगी और अपने में जैसे भी हो लगा लेना और अपने में क्रिया और अपने में क्रिया का विरोध है क्रियाज भी होगी भिन्न में होगी या ऐसा करना और है निर्वयो क्या बोला मैंने निर्वयो और अपनी निर्वयो विभू आत्मा, आत्मा में क्रिया का विभूल है निर्वयो विभू आत्मा में क्रिया जो विभू नहीं है उसी में क्रिया होगी विभू है ये तो ये क्रिया हो आप सब क्रियाएँ हो रही है और जो सब जगह है उसको आप कहाँ ले जायेंगे है ना तो परिचन्न में क्रिया होती है जो सब जगह उसको तो कहीं आप कुछ नहीं कर सकते मारने का मतलब है तोड़ के उ तो सब जगह उसको कहा से क्या करोगे मारोगे क्या निर्वयोग है तो यर्थ होगा कि निर्वयोग विभू आत्मा में क्रिया का विरोध है उसमें क्रिया नहीं हो सकती है लगाइए पुनः तद किम पुनः वह कौन है? है मैं ऐसा लगाना पुनः तत् असत किम वह असत पदार्थ क्या है पुनः तत् वह असत पदार्थ क्या है यथ स्वात्म सत्ताम जब इतरती जो अपनी सत्ता को छोड़ देता है जो अपनी सत्ता को, को छोड़ देता है, घट नष्ट के पश्चात घट की सत्ता रहती है जो अपनी सत्ता को छोड़ देता है अथवा जो अपनी सत्ता का नष्ट कर देता है जो अपनी सत्ता का घट के नष्ट होने पर घट के समय घट की सत्ता है घट के घट के न होने पर और घट उत्पत्ति तो के पहले उसकी सत्ता थी नहीं। तो उसकी सत्ता का भी विचार होता है आत्मा की सत्ता का भी विचार होता क्या कभी हाँ जो जो अपनी सत्ता को छोड़ देता है ये शंका होगी उच्चते समाधान कहते हैं अथवा इस पर कहते हैं, कि है, है। अनासीना आप हे भारत क्या नित्य अनाशीन अप्रमेय से शरीर इमे कि नित्य अविनाशी अप्रमेह आत्मा के करते आत्मा है आत्मा के विशेषण क्या है नित्य नित्य अविनाशी अप्रमेय आत्मा के शरीर मतलब आत्मा पहले वाले विशेषण है नित्य अविनाशी अप्रमेय आत्मा के इमे है यहाँ अंतमंता यह देह विनाश वाले है ये देह कैसे है हाँ ये देह विनाश वाले हैं देह विनाश हो जाता है इनका तस्मात युद्ध इसलिए तुम युद्ध करो चिंता छोड़ो है ये सब युद्ध करो देह तो विनाश वाले हैं ही ये तो इसे ही विनष्ट हो जाएंगे इनको तो विनष्ट होना है तो उसकी क्या चिंता करना है जो जाने वाली वस्तु है वो तो चली ही जाएगी क्या सोचना उसके बारे में मरने वाली कल मरे आज मरे क्या फर्क पड़ता है रहने वाली रोहे नहीं इसलिए ये सब ये सब दुख छोड़ करके युद्ध करो उम फोन मरे हाँ फोन मिला फोन फोन मरे क्या है फोन आया फोन मारा है